तो द्रव्य लक्षण प्रकरण का विचार हो रहा है द्रव्यों में नौ द्रव्यों में से दो द्रव्यों का विचार हम लोग कर चुके हैं और तीसरा द्रव्य है तेज इसका विचार, इसके लक्षण का विचार करना है तेज का लक्षण ग्रंथ है 11 नंबर पृष्ठ पर इस पुस्तक में उष्णस्पर्शवत्ज तच्चिधम नित्य नि परमाणु पुनः अं कार्यूपनिवीरेन्द्रियेद शरीरमादोक प्रसिद्ध्रिय्राहक चक्षु कृष्णताग्रवर्ती विषयचतुर्विधिज भेदा भौम वन अबिंधन दिव्य दिव्यँ विद्युतादी ुक्त परिणाम हेतु आकरजम हेतुरुदर्य आकर तौष्णस्पर्शवत्तेज लक्षण में पहला द्रव्य था पृथ्वी उसका लक्षण वाक्य था तत्र गंधवती पृथ्वी गंधवती पृथ्वी तो गंधवती ये शब्द था वहां पर जल के लक्षण में शीतस्पर्शवत्य आप शीतस्पर्शवत्य पद था लक्षण का बोधक और तेज के लक्षण का बोधक है उष्ण स्पर्शवत ये उष्ण स्पर्शवत तीनों में क्या अंतर हैं गंधवती शीतस्पर्शवत और उष्ण स्पर्शवत तीनों में कोई अंतर दिख रहा है या एक जैसे ही हाँ वचन और लिंग भेद हैं इसमें गंधवती और शीत शीतस्पर्शवत्य इन दोनों में तो आ, वचन भेद हैं गंधवती एक वचन है और ये शीतस्पर्शवत्य बहुवचन है उष्ण स्पर्शवत ये एक वचन है नपुंसकलिंगा क्यों तेजस शब्द नपुंसकलिंगा आप शब्द और, और पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग थे इसलिए और पृथ्वी शब्द शब्द तीनों लिंगों में चलता है यहाँ एक वचन था इसलिए शीत स्पर्शवती एक वचन हुआ और आप शब्द नित्य बोवचनात हैं स्त्रीलिंग है, स्त्री है। इसलिए शीत शीतस्पर्शवत्य ये हुआ और तेजस शब्द तीनों लिंगों में होगा तीनों वचनों में होगा लेकिन नपुंसक लिंग है तेज है तेजसी तेजांसी ऐसा बनेगा नुष्का रूप मनस के तरह मन मनसी मनांसी ऐसा बनता है ऐसे तेज तो एक वचन हुआ नपुंसकलिंग का उष्ण स्पर्शवत तो ये जो उष्ण स्पर्शवत यह है इसमें तो तो जोड़ दो उष्ण उष्ण स्पर्शवत के साथ तो जोड़ने से उष्ण स्पर्शवत्म ये बन जाएगा ना जैसे गंधवती में से ई को हटा करके तो जोड़ दिया गंधवत्वम बना ऐसे यहां किसी को हटाना नहीं खाली जोड़ना है तो को जोड़ दिया तो गंधवत्वम और तेजस ऐसा कर दीजिए तेज प्रथमा है षष्टि कर दीजिए तेजसो लक्षणम लक्षण पद का एक अध्ययन कर दीजिए और तत्र पद की अनुवृत्ति ले आई तो तत्र उष्णस्पर्शवत्व तेजसो लक्षण ऐसा एक वाक्य बनेगा उष्णस्पर्शवत्त तेजः इसी से एक वाक्य इस प्रकार का निकल आएगा कि तत्र उष्णस्पर्शवत्व तेजसो लक्षण तत्र का अर्थ है नौ द्रव्यों में से जो तीसरा द्रव्य है तेज उसका लक्षण है उष्ण स्पर्शवत्व उष्ण स्पर्शवत्वम तो स्पर्शवान द्रव्य कल बताए थे चार पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों में स्पर्श रहता है इसलिए खाली स्पर्शवान कहेंगे स्पर्शवत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति होगी किसमें पृथ्वी जल और वायु में इनमें भी स्पर्शवत्व रहता है इसलिए स्पर्श का विशेषण है उष्ण तो, तो पृथ्वी जल और वायु में स्पर्श तो रहता है लेकिन जल में शीत स्पर्श रहता है उष्ण स्पर्श नहीं और पृथ्वी और वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है उष्ण स्पर्श नहीं रहता इसलिए उष्ण स्पर्श तो केवल रहेगा तेज में ही तो उष्ण उष्णस्पर्शवत्व ये तेज का ही लक्षण हो जाएगा अतिव्याप्ति से रही था और तेज में संपूर्ण तेज में रहता है ये नहीं कि तेज़ के कुछ अंश में रहे कुछ अंश में न रहे ऐसा भी नहीं है इसलिए इसे माना जाएगा आपका अनून वृत्ति लक्षण संपूर्ण तेज में रहने से और तेज को छोड़कर के अन्य किसी में नहीं रहता इसलिए अनतिरिक्त वृत्ति कहा जाएगा तो जो अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म होता है किसी पदार्थ का उसे उस पदार्थ का लक्षण माना जाता है तो तेज नामक द्रव्य का अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हुआ उष्णस्पर्शवत्व ये रहेगा तेज में ही इसलिए तेज का लक्षण होगा अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति का मतलब है जो लक्ष्य के किसी भाग में रहे किसी भाग में न रहे ऐसा ना हो लक्ष्य के संपूर्ण भाग में रहने वाला अन्यून वृत्ति कहा जाता है और लक्ष्य को छोड़कर के अलक्ष्य में से किसी में भी न रहे उसे कहा जाता है अनतिरिक्त वृत्ति अतिरिक्त वृत्ति कहा जाएगा जो लक्ष्य में भी रहता है दूसरे में भी रहता है वो अतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा तो अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म को कहा जाएगा लक्षण तो तेज का अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म हुआ उष्णस्पर्शवत्व ये तेज का लक्षण हो जाएगा लेकिन जोड़ना पड़ेगा साथ में समुआन नहीं तो कालिक संबंध से सारा संसार काल में रहता है तो कालिक संबंध से रहेगा आपके आ, काल में ये उष्ण स्पर्श भी सारा संसार रहता है तो उष्ण स्पर्श भी रहेगा तो कालिक संबंध है ना उष्ण वान काल भी बन जाएगा उसमें भी कालिक संबंध है ना उष्ण तो धर्म रहेगा तो काल तो लक्ष्य नहीं है ना वो अलक्ष्य है लक्ष्य है तेज तो तेज से अतिरिक्त हो गया काल और उसमें रह रहा है तो अतिरिक्त वृत्ति हुआ अनतिरिक्त वृत्ति नहीं हुआ तो जो अनिक अतिरिक्त वृत्ति होता है उसमें अति व्याप्ति नाम का दोष आता है तो अतिव्याप्ति नामक दोष से दूषित हो जाएगा लक्षण इसलिए जोड़ना होगा समुआ नो तो समुआ न उष्ण स्पर्शवत्व तेजसोलक्षण समुआ संबंध से उष्ण स्पर्श जिसमें रहे वह तेज है तो का, काल में उष्ण स्पर्श रहता है लेकिन कालिक संबंध से समवाय संबंध से नहीं इसलिए इसे कालिक संबंध है ना उष्ण स्पर्शवान भले ही कहा जाए काल को समूह और लेकिन लक्षण तो है समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श वह काल में नहीं है उष्ण स्पर्श रहेगा केवल समुवाय संबंध से तेज में ही इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी अब इस तेज को भी दो विभागों में विभक्त किया जा रहा है तद्विधम ये जो तेज है तत यानी तेज द्विधम यानी दो प्रकार का है आ? तो तेज शब्द का अर्थ है वेदांत में जिसे कहा जाता है एक प्रकार से अग्नि वो भी अग्नि नहीं एक द्रव्य है सोने को भी तेज कहते हैं लोग चांदी भी तेज है सोना चांदी आकर तेज है जिसमें जिसमें उष्ण स्पर्श रहेगा वह वह तेज है, है? हां उसको उसको कहा जाएगा तेज उष्ण स्पर्श वाले द्रव्य को नौ द्रव्य हैं उसमें से ऐसा द्रव्य तेज कहलाता है जिसका स्पर्श उष्ण हो उष्ण स्पर्शवत्व ये तेज का लक्षण होगा और जैसे पानी का लक्षण तो तेज का लक्षण जिसमें घटेगा संसार की वस्तुओं में से जितनी वस्तुओं में तेज का लक्षण घटेगा उसे तेज कहा जाएगा Okay, कितने में घटता है वो सब आगे बता रहे हैं तो तद्विधम ये जो तेज हैं वो दो प्रकार का है दो प्रकार हैं नित्यम अनित्यंच नित्य तेज अनित्य तेज नित्य तेज कौन है तो कहते नित्यम परमाणुरूपम नित्य तेज हैं परमाणु रूप तेज अनित्यम कार्य रूपम अनित्य तेज है कार्य रूप तेज पुनः त्रिविधम फिर से वह तीन प्रकार का है हाँ। का मतलब तेज के अमांतर तीन भेद हैं कार्य रूप तेज के नित्य तेज तो जैसे नित्य पृथ्वी हुई रूप पृथ्वी नित्य जल हुआ परमाणु रूप जल ऐसे नित्य तेज होगा परमानुरूप तेज और अनित्य ते, तेज कौन है कार्य रूप तेज द्वे से लेकर के आगे का और इस कार्य रूप तेज के फिर अलग से तीन प्रकार हैं कार्य रूप तेज के तीन प्रकार जैसे कार्य रूप पृथ्वी के तीन प्रकार हुए रूप जल के तीन प्रकार हुए ऐसे कार्य रूप तेज के भी तीन प्रकार हैं। ये तीन प्रकार हैं: शरीर इंद्रिय विषय एक है शरीर प्रकार कार्य रूप तेज का दूसरा है इंद्रिय कार्य रूप तेज का प्रकार और चौथा है तीसरा है विषय रूप तेज तो शरीर कौन है तो शरीर को बताते हैं कि शरीरम आदित्यदि लोके प्रसिद्धम तो शरीर रूप तेज वो है जो आदित्य लोक निवासियों का शरीर है एक आदित्य लोक है आदित्य लोक है ना सूर्य लोक सूर्यमंडल वहां भी लोक रहते हैं न लेकिन जलता नहीं है उनका शरीर हम तो उसके पास में भी नहीं पहुँच सकते जल जाएगा ये शरीर पार्थिव है ना लेकिन वो आदित्य लोक में रहने वाले जो प्राणी उनका शरीर वो है तेजस तेज प्रधान शरीर जैसे जलीय शरीर है वरुण लोक में रहने वाले प्राणियों का पृथ्वी लोक में रहने वाले प्राणियों का पार्थिव शरीर है पृथ्वी प्रधान शरीर है ऐसे तेजप प्रधान शरीर होगा आदित्य लोक में रहने वाले नागरिकों का उसे कहा जाएगा शरीर रूप तेज वहाँ के प्राणियों का जो शरीर है वो है शरीर रूप तेज और इंद्रिय रूप तेज कौन है तो इंद्रिय रूप तेज तो ये है चक्षु चक्षु इंद्रिय रूप तेज है ये द्वे नुक है कार्य भी है तो हम्म हम लोगों के भी सबके चक्षु जो रूप का ग्रहण करती हैं और इंद्रिय हैं उसे कहा जाता है चक्षु और रहती है कृष्ण ताराग्र में तो प्राणी मात्र के जो चक्षु इंद्रिय हैं उन्हें कहा जाएगा इंद्रिय रूप तेज वो इंद्रिय रूप तेज है ध्यान में आना तो जैसे इंद्रिय रूप पृथ्वी कौन सी है तो घ्राण इंद्रिय इंद्रिय रूप जल कौन सा है तो रसन इंद्रिय रस जो जिहा के अग्र भाग में रहता है द्वेणुक रूप जल विशेष उसका नाम है रसन इंद्रिय ऐसे द्वेणुकात्मक तेज विशेष जो कृष्ण तारा के तारा में रहता है कृष्ण तारा अग्रवर्ती कृष्ण तारा कहा जाता है ये जो हमारे नेत्र के अंदर काल अंदर वो कालापन होता है ना उसके अंदर जो एक आ, दिखता है और उसके पास में रहता उसी में रहती रहता है वो द्वे अनुखुरूप चक्षु इंद्रिय और वो चक्षु इंद्रिय दिखता नहीं है उसका गोलक है ये जो कृष्ण तारा वो दिखता है उसमें खराबी आने से फिर चक्षु इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर पाता और वो चक्षु इंद्रिय तो अत है वो मशीन आदि से भी नहीं दिखेगा इंद्रिया अत मानी जाती है किसी की भी किसी भी उपकरण की सहायता से इंद्रियों को नहीं देखा जा सकता अत होने से जो दिखता है वो त्रीणुकादि रूप दिखेगा किसी के सहायता से जो देखेंगे तो तो देनुक रूप जो कार्य विशेष हैं चक्षु इंद्रिय जो कृष्ण तारा के अग्रभाग में रहता है वो है इंद्रिय रूप तेज और उसका कार्य क्या है तो रूप ग्राह का मतलब रूप ज्ञान का साधन खाली इंद्रिय कहेंगे तो स्रोत्रादि में लक्षण चला जाएगा इसलिए रूप ग्राहकम श्रोत्रादि इंद्रिया तो हैं लेकिन रूप ज्ञान का कारण नहीं है वो शब्द आदि के ज्ञान का कारण बनेगी श्रोत्रादि इंद्रिया और रूप ज्ञान का कारण मात्र चक्षु इंद्रिय है इसके बाद फिर ये जो है आपका कौन इंद्रिय पद वो न देंगे खाली रूप ग्राहकत्व इतना ही लक्षण करेंगे चक्षु इंद्रिय का तब भी चल सकता है ना अभी तो चक्षु इंद्रिय का लक्षण क्या हुआ रूप ग्राहकत्व सती इंद्रियत्व रूप ग्राहकम इंद्रियम चक्षु कहा जा रहा है ना जैसे शीत स्पर्शवत उष्णस्पर्शवत् तेज है ऐसे रूप ग्राहकम इंद्रियम चक्षु इसमें रूप ग्राहकम में तो शब्द जोड़ दीजिए और इंद्रिय में भी तो, तो को जोड़ दीजिए तो रूप ग्राहकत्व सती इंद्रियत्व ये सति जोड़ दो या तो विशिष्ट कर दो रूप ग्राहकत्व तो विशिष्ट इंद्रियत्व रूप ग्राहकत्व विशिष्ट इंद्रियव चक्षुस लक्षणम ये बन जाएगा चक्षु इंद्रिय का लक्षण है जो रूप ग्राहक होता हुआ इंद्रिय है रूप ज्ञान का कारणभूत इंद्रिय उसे कहा जाएगा चक्षु और रहता कहाँ है तो कृष्ण ताराग्रवर्ती ये उसके गोलक को बताने के लिए शब्द है कृष्ण तारा में उसका निवास है रहता है कृष्ण तारा ग्रवर्ती तो इस प्रकार ये इंद्रिय रूप तेज का ये लक्षण हुआ कार्यात्मक जो तेज है उसके तीन प्रकारों में से दूसरा प्रकार है इंद्रिय रूप और उस इंद्रिय रूप तेज हुआ चक्षु इंद्रिय अब विषय रूप जो तेज है उसके अमांतर चार भेद हैं कार्य रूप तेज के तीन भेद हुए थे शरीर इंद्रिय विषय शरीर बता दिया आदित्य लोक में इंद्रिय बता दी चक्षु इंद्रिय और विषय रूप तेज कौन सा है तो उसके भी उसे बताने के पहले उसके चार भेद बताते हैं तो उसके चार भेदों को इस प्रकार बताया जा रहा है कि विषय चतुर्विद विषय यानी विषय रूप तेज चतुर्विद है का मतलब चार प्रकार का है उसके अवान्तर चार भेद हैं ये चार भेद कौन से कौन से हैं तो कहते हैं भौमा दि भौम भो, भौम दिव्योदरिया भेदात तो एक है भौम तेज दूसरा है दिव्य तेज तीसरा है उदरिय तेज और चौथा है आक्रज तेज तो ये चार शब्द हैं इसमें भौम एक दिव्य दूसरा और उदर्य और आकरज इन तीनों चारों शब्दों का द्वंद्व समास होकर के फिर भेद शब्द के साथ तत्पुरुष समास हुआ तो बन गया भेद शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ होगा तो भौम भेदात दिव्य भेदात उदर्य भेदात आकरज भेदात ऐसा अर्थ निकलेगा तो भौम किसको कहा जाएगा भूमि के कार्य को कहा जाएगा भौम जो भूमि का कार्य है भूमि कहते हैं पृथ्वी को और भूमि के कार्य को कहा जाएगा भौम जैसे मिट्टी के कार्य को कहा जाता है मृनमय ऐसे भूमि के कार्य को कहा जाएगा भौम भूमि से निष्पन्न होने वाला तेज भूमि को निमित्त बना करके जो तेज प्रकट होता है वो भौम तेज काष्ठ और ये जो कोयला ये भूमि है कि नहीं और इससे तेज उत्पन्न होता है काष्ठ को जलाते हैं तो अग्नि उत्पन्न होता है ना तेज वो भौम तेज कहलाएगा कोयला जलाया अग्नि प्रकट हुआ भौम तेज है तो काष्ठादि ईंधनों से निष्पन्न होने वाला तेज वो भौम तेज कहलाएगा और दिव्य तेज जल से भी तेज उत्पन्न होता है विद्युत तो। जो जल से निष्पन्न होने वाली विद्युत है उसे दिव्य तेज कहा जाता है हा? पानी से ते, तेज उत्पन्न होता है ना वो दिव्य तेज हुआ इसलिए लिखते हैं भौमम भौम कौन है तो कहते हैं वन्यदि कम वन्यादि तेज को भौम तेज कहा जाएगा वन्य नहीं अग्नि तो अग्नि आदि तेज हुआ भौम तेज और दिव्य तेज कौन सा है तो कहते हैं अब इंधनम दिव्यम विद्युतादि अब कहते हैं जल को तो अब ईंधन हम का अर्थ निकलेगा जल है ईंधन जिसका ईंधन कहते हैं साधन को तो जल रूप साधन से निष्पन्न होने वाला तेज वो दिव्य तेज कहलाता है वो है विद्युत बिजली आकाश में भी जल से भरे हुए बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है फिर उस समय वो जल से बनती है आकाशीय बिजली भी और जहाँ कहीं गिरेगी हरे पेड़ पर भी तो उसे जला जला देती है तो तेज़ होगा तब तो न जलाया और ये जो विद्युत है शॉर्ट सर्किट हो जाता है आग लग जाती है तो सब और पानी से बना हुआ विद्युत का बने हुए विद्युत का सप्लाई जहाँ हो रहा है वहाँ सर हुआ तो जल गया तो माना जाएगा वो अब ईंधन है वो वो बिजली गीजर में जाती है वो बादल वगैरह ना हो उस समय थोड़ी चमकती है बिजली और बादल में जल होता है और वो जो जल से भरे हुए बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बन जाती है घर से जैसे पानी ओ आ, पानी से बिजली यहाँ बनती है ना ऐसे तो अब ईंधनम दिव्यम विद्युतादि और उदर यह तेज कौन सा होगा तो जाठराग्नि को उदर य तेज कहा जाता है एक अतः भुक्त से परिणाम हेतु रुदरियम जो खाया हुआ जल है खाया हुआ अन्न है उसे पचाने वाला उदर य तेज है इसलिए जिसका जाठराग्नि प्रदीप्त होता है वो जो भी खाता है पच जाता है जाठराग्नि जिसका कमजोर होता है वह जो खाता है पूरा पचा नहीं पाता तो उधर ये तेज कहलाता है पेट के अंदर भी तेज है वो खाए हुए अन्न को पिए हुए पानी को पचाता है और आकरज तेज किसको कहा जाएगा तो आकर कहते हैं खान को और आकर से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाएगा आकरज ज का अर्थ है उत्पन्न होने वाला जाए तेती ज ऐसे ज शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो ज का अर्थ निकला उत्पन्न होने वाला और आकर शब्द का अर्थ है खान तो खान से निष्पन्न होने वाला खान से निकलने वाला तेज वो है आकरज तेज वो कौन तो है तो कहते हैं स्वर्ण रजत आदि तो आक्रजम स्वर्ण आदि स्वर्ण आदि शब्द से रजत को लीजिए ये भी तेज है तो इस प्रकार ये तेज नामक जो द्रव्य है उसका लक्षण ग्रंथ संपन्न होगा है स्वर्ण को तेज कोटि में क्यों लिया इसलिए कि तेज का लक्षण इसमें घटता है स्वर्ण भस्म वगैरह खा लेते हैं लोग तो ठंडी आदि में भी खूब आराम से रहते हैं गर्म रहता, रहता है उनका शरीर उधर या अग्नि उनका प्रदीप्त रहता है तो इसलिए वो भी तेज है स्वर्ण भी पारा, पारा भी ऐसा होता है क्या तो आदि शब्द से ले सकते हैं यदि ऐसा होगा तो पारा जो होता है पारथ का भी भस्म बनाता है